हो जाए और जब कृष्ण को देखें तब उनका मन कृष्ण की ओर आकृष्ट हो जाए कि दोनों में प्यारा कौर बोले चित्त स्पंदित प्यार नहीं है कि कि तब क्या है ये मन की हलचल चित्त ये चित्त का, चित, का स्कित होना है, है चित्त का स्पंदित होना है स्पद ईसक चलने थोड़ा थोड़ा हिलना वो तो आपने सुना होगा दृष्टान तो बहुत पुराना ही है न एक ये जो तिब्बती लोग होते हैं ना तिब्बती लोग लामा एक लामा के मठ पर झंडा लगा हुआ था और वो हवे में हिल, हवा में हिल रहा था वो हवा ये हवा शब्द भी संस्कृत का ही है वैसे ये गंधवाह शब्द है संस्कृत में वाह जो गंध वायु का एक नाम गंधवाह है संस्कृत में बाह गंध को बहन करने वाला वो बाह को उलट दिया तो हवा हो गया तो ये विपर्जय इसको वर्ण विपर्जय बोलते हैं निरुक्त की रीति से इसका नाम वर्ण विपरजय है अच्छा तो हवा चल रही झंडा हिल रहा एक ने जाके लामा गुरु से पूछा दलाई लामा से पूछा है कि महाराज ये हवा हिल रही है कि झंडा हिल रहा है क्या है आपका तो उन्होंने कहा न झंडा हिल रहा है न हवा हिल रही है तब मराज हिलता हुआ तो मालूम पड़ता है बोले तुम्हारा दिमाग हिल रहा है ना <rêve> तो सपने में क्या हिलता है आप बताओ है सपने में आप झूले पर झूल रहे हो तो झूला झूले की मशीन चलती है झूला हिलता है क्या कि आप हिलते हैं कन्ना आप हिलते हैं ना झूला हिलता है क्या हिलता है आपका मन हिलता है बोला सपने में क्या हिलता है तो ये जो सृष्टि हिलती हुई मालूम पड़ती है ये सारा हिलना महाराज एक डॉक्टर एक इंजेक्शन में बंद कर सकता है सृष्टि का हिलना एक गोली खिला दी जाए न रहें एक गोली खिला दी जाए और दुनिया का ये सारा हिलना है ना ये सारा हिलना दुनिया का बंद हो जाए हो एक गोली में एक इंजेक्शन में तब क्या हिल रहा है अगर दुनिया हिलती होती है ना तब तो वो बंद थोड़े होते वो तो तुम्हारा दिमाग हिल रहा है इसीलिए ना बंद किया जा सकता है ये हिलना क्या है दिमाग का मालूम पड़ना हिलने का मालूम पड़ना ही हिलना है बिना मालूम पड़े कोई चीज हिल नहीं सकती तो चित्त स्पंदित मे वेदम ग्राह्य ग्राहकवत ये जो मालूम पड़ता है कि हम तुमको देख रहे हैं तुम ग्राह्य हो और हम ग्राहक हैं है ना? तुम हो हम ज्ञाता हैं, तुम जाने जा रहे हो हम जान रहे हैं ऐसा सबको मालूम पड़ता है ना देखो जैसे हमको मालूम पड़ता है कि हम श्रोताओं को जान रहे हैं हैं? और हम जानने वाले हैं वक्ता तो क्या श्रोताओं को ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि हम श्रोता है है ना अलग अलग अलग अलग हम श्रोता है और ये वक्ता को हम जान रहे हैं तो ये जो आपस में हम लोग वक्ता बन करके और श्रोता बन करके व्यवहार कर रहे हैं ये क्या है ये बोले मनस्पंद है ग्राह्य ग्राहक इसमें ग्राह्य होना और ग्राहक होना प्रमाता होना और प्रमेय होना ज्ञाता होना और ज्ञेय होना ये जितना व्यवहार है ये केवल मन का व्यवहार है देखो दुनिया के सारे बंधनों से तुमको छुट्टी मिलती है कि नहीं कासल में चित्त में भासते हुए विषय को सच्चा मानना ये भ्रांति है चित्त में चित्तम निर्विषय नित्यम असंगम तेन की चित्त जो है वो निर्विषय ही है अच्छा सिनेमा के पर्दे पर जो स्त्री जो पुरुष को ले करके उनकी छाया ले करके प्रकाश पड़ता है उसमें प्रकाश को और तस्वीर को जुदा जुदा किया जा सकता है कि नहीं आप विचार करके देखो अगर वो फिल्म जो है ना बीच में फिल्म को हटा दिया जाए तो प्रकाश ही रहेगा आकृति तो नहीं रहेगी ना है ना तो ना ये अकेले अकेले ना प्रकाश तस्वीर दिखा सकता और ना अकेले फिल्म तस्वीर दिखा सकते जब दोनों मिलके पर्दे पर पड़ते हैं तब न तस्वीर दिखाते हैं तो जो शुद्ध ज्ञान है उसको देखो है ना जब वो फिल्म के साथ मिला तब उसका नाम चित्त हो गया ये फिल्म भी अन्य चीज है हो और उसकी जो तस्वीर है वो अधिष्ठान ब्रह्म में संसार के रूप में दिखाई पड़ रही है तो ये जो पर्दे पर दिख रहा है वो सच नहीं है बोला और जो फिल्म में है वो भी सच नहीं है, है ना जिस रोशनी में ये फिल्म और पर्दे पर तस्वीर दोनों दिख रही हैं वो रोशनी है न वो रोशनी तुम हो चित्त स्पंडित में वेदम ये फिल्म का हिल नहीं प्रकाश का फिल्म के साथ मिलकर पढ़ नहीं इसी का नाम वहाँ स्त्री है पुरुष है प्रेयसी है प्रेयान है चित्तम निर्विषय नि तेन नित्य चित्तम निर्विषयम नित्यम असंगम तेन कीर्तिम इसलिए चित्त वस्तुतः निर्विषय है और अविनाशी है ये निर्विषय चित्त का ही नाम ब्रह्म है अविनाशी चित्त का नाम ही ब्रह्म है ये जो तुम्हारा चित्त है ना चित्त चित्त माने ज्ञान राशि असंग है दूसरी कोई वस्तु इसमें है ही नहीं ये न किसी के साथ सटता है न मरता है देखो निर्विषयकार ऐसा ज्ञान जिसमें जड़ता नहीं है नित्यम माने ऐसा ज्ञान जिसमें परिवर्तन विनाश परिणाम नहीं है ऐसा ज्ञान जिसमें कहीं आसक्ति नहीं है इस ज्ञान की ये ज्ञान कौन है का मैं का ये मैं कौन है बोले काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सर्वाभाषक स्वयं प्रकाश ब्रह्म अब आगे मांडू की उपनिषद का जो सबसे गंभीर प्रसंग है नारायण जिसमें चार कोटि से विनिर्मुक्त हाँ, आत्मवस्तु का तत्व का वर्णन है जिसमें शास्त्रता शास्त्र है ना और शिष्य है ना, इनकी कल्पितता का वर्णन है कि ये सारा प्रसंग अब आगे आता है O Shiva, O Shiva, O Shiva, O Shiva. वेद् राज्य ग्राहक्रद्वय निस्कृतिया परतंत्र संवृत् सरमात अजक संवृत्तिया पर्यज परतंत्र संवृत्तिया जायते सु सहूतानेशय्तंत्रंत्र विद्यम स जायते यदा न लभते हेतु उत्तम मध्यम तदा न जायते चिंत फल अतुत्पत्ति अजातर्व्तृश्य तुवा निम्ता हेतु पृथगन आनुवन बीतशोक तथा काम अभयम पदम श्रुते ओ जो संवेदन होता है संवेदन माने वस्तुएं मालूम पड़ती हैं क्रियाएं मालूम पड़ती हैं मैं तुम यह वाह मालूम पड़ता है इसको संवित कहो संवेदन करो क्रम मालूम पड़ता है बाप पहले पैदा हुआ और बेटा पीछे पैदा हुआ यह क्रम है और कलेजा शरीर के भीतर है और नाक बाहरी हिस्से में है ये देश का संवेदन है हाथ हिलाते हैं जीप हिलाते हैं पांव हिलाते हैं चलते हैं फिरते हैं ये क्रिया का संवेदन है तो ये जो गुण का संवेदन क्रिया का संवेदन वस्तु का संवेदन देश का संवेदन काल का संवेदन ये जो पृथक पृथक संवेदन होता है तो संवेदन तो वस्तुता एक और दृश्य की उपाधि से दृश्य से उपहित हो करके वो अनेक भासता है ज्ञान में अनेकता नहीं है विषय में जो अनेकता है वही ज्ञान पर आरोपित करके ज्ञान को अनेक माना जाता है जैसे राम पर पड़ी हुई रोशनी श्याम पर पड़ी हुई रोशनी मोहन पर पड़ी हुई रोशनी सोहन पर पड़ी हुई रोशनी मोहन सोहन राम श्याम है ना जगदत्त पुष्यमित्र सोहनी मोहनी रोहनी है नी हो चाहे पुरुष हो रोशनी एक है और उसमें सब मालूम पड़ते हैं इसी प्रति जैसे बाहर की रोशनी एक है और उसमें सब अलग अलग मालूम पड़ते हैं वैसे भीतर की रोशनी भी एक है और उसमें सब अलग अलग मालूम पड़ते हैं तो विषय भी अलग अलग मालूम पड़ते हैं और इंद्रियां भी अलग अलग मालूम पड़ते हैं विषय के भेद से भी प्रकाश में भेद नहीं है न बाहरी प्रकाश में और न भीतरी प्रकाश में ऐसे समझो कि हजार आदमी हो में तो क्या सूरज भी हजार हो जाएंगे तो बाहर से जो आधिदैविक अथवा आधि, आधि भौतिक प्रकाश आ रहा है वो एक है इसी प्रकार से बाहर हजार आदमी हुए तो क्या आंखें हजार हो जाएंगी तो आध्यात्मिक प्रकाश भी एक है इसी प्रकार आंख कान नाक आदि जो हैं, है? इनके अनेक होने पर भी भीतर से जो प्रकाश निकलता है वो एक है और सूर्य चंद्रमा अग्नि वरुण इनके अलग अलग होने पर भी प्रकाश एक है तो देवताओं के अलग अलग होने पर भी प्रकाश एक है भौतिक विषयों के अलग अलग होने पर भी प्रकाश एक है और आध्यात्मिक इंद्रियों के अलग अलग होने पर भी प्रकाश एक है, है? आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभतिक भेद दृश्य में है ज्ञान प्रकाश में भेद नहीं है बोले फिर ये बात हुई कि ग्राह्य ग्राहक व्वय जो कुछ ग्राह्य विषय के रूप में और ग्राहक अंतःकरण और बहिकरणों के रूप में जो कुछ प्रमाता और प्रमाण और प्रमेय में भेदभाष रहा है वो सब स्वप्नवत चित्त का स्पंदन है जैसे स्वप्न में जितना ग्राह्य और जितना ग्राहक अलग अलग जीव दिखते हैं उनके अलग अलग शरीर दिखते हैं उनकी अलग अलग इन्द्रिया दिखती हैं, उनके अलग अलग अंतकरण मालूम पड़ते हैं एक शत्रु का काम कर रहा है एक मित्र का काम कर रहा है परन्तु स्वप्नावस्था में शत्रु मित्र पत्नी पति माता पिता वहां के वेद मंत्र नारायण वहां के देवता वहां का आधिभौतिक विज्ञान जितना है वो सब का सब चित्त स्पंदित ही है तो जैसे स्वप्न में चित्त स्पंदित है वैसे जागृत में भी चित्त स्पंदित है तो स्वप्न के दृष्टांत से दृश्य चित्त से भिन्न नहीं है ये बात बताई अब तो ये कह रहे हैं कि असल में चित्त का संवेदन का ज्ञान का विषय के साथ कोई संबंध है ही नहीं तो जिसको हम संवेदन कहते हैं ये कठोर संवेद और ये मृदु संवेद कोमलता से कोई शरीर पर हाथ फेरे तो मृदुता मालूम पड़ेगी और कमाचा लगा दे तो कठोर मालूम पड़ेगा तो ये जो कठोरता और मृदुता की संबित है संवेदन है ज्ञान है, है ये स्वप्न में चित्तस्पंदन है उसके दृष्टांत से जागृत में भी चित्त स्पंदन है ये बात बता करके अब दृश्य के उपधान से रहित दृश्य के स्पर्श से रहित जो संवेदन का वास्तविक स्वरूप है उसका निरूपण करते हैं तो वस्तुतः संबित के स्वरूप में दृश्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं संबित दृश्य के रूप में भास रही है इतना ही नहीं संबित में दृश्य भास रहा है ये बात व्यावहारिक दृष्टि से संबित पर आरोपित की जाती है जब हम देहाभिमानी हो करके और दुनिया में अनेकता को देखते हैं तो अपनी इस देहाभिमानी पने के द्वारा देखी हुई जो अनेकता है और भिन्नता है उसको तत्वरूप संबित पर आरोपित कर देते हैं तो तत्वतः संवेदन से विषय संबंधाभावात् आत्मव इति आह वस्तुतः ज्ञान और विषय का ना कोई कल्पित संबंध है ना अकल्पित संबंध है ना कोई संजोग संबंध है और ना समवाय संबंध है न तादात्म्य संबंध है न कल्पित संबंध है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान स्वरूप जो आत्मदेव हैं, उनमें दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं बोले जब है ही नहीं तो भय ही नहीं इसका निरूपण ही क्यों करते हो यही कहो ना कि आत्मा ही है बोले देखो बोलने की शैली में हमारे अद्वैत वेदांतियों का ना और द्वैत वेदांतियों का जो फर्क है सो इस संबंध में समझने लायक है वो क्या है ये तो द्वैतवादी भी कहते हैं कि भगवान ही जगत है ना पर वो भगवान क्या है जो जगत है यदि भगवान के स्वरूप के बारे में पूछने जाएं तो ठनठनपाल हो जाएगा हैं तो इसलिए पहले भगवान को समझो और फिर भगवान से अभिन्न जगत को समझो हैं तो भगवान को समझने के लिए दृश्य का निषेध करते हैं और दृश्य के निषेध से दृश्य का निषेध भगवान नहीं है दृश्य का अभाव भगवान नहीं है दृश्य के अभाव से उपलक्षित जो भगवान दृश्य के अभाव से उपलक्षित जो परमात्मा दृश्य के अभाव से उपलक्षित उपलक्षित, उपलक्षित माने लखाया हुआ दृश्य का अभाव परमात्मा के सबसे निकट है दृश्य का अभाव पर उपमाने पास और लक्षित माने लखाने वाला जैसे दृश्य की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये परमात्मा का तटस्थ लक्षण है वैसे दृश्य का अभाव भी परमात्मा का तटस्थ लक्षण ही है तो उस दृश्य के अभाव से उपलक्षित जो प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न ब्रह्म तत्व नारायण पहले दृश्य का निषेध करके उसको जान लो कि क्या है, है ना दृश्याभाव से उपलक्षित जो ब्रह्म उस ब्रह्म से भिन्न न दृश्याभाव है और न तो दृश्य है।, है इसलिए संबिन मात्र ही तत्व है जिसने दृश्य को देखा सो संबित और जिसने दृश्य भाव को देखा सो संबित और ये संबित है ना बहिरंग में दृश्य का निषेध करके और अंतरंग में दृश्याभाव से उपलक्षित होकर दिश्य है स्वयं दृश्य और दृश्याभाव का अधिष्ठान है स्वयं दृश्य और दृश्याभाव का प्रकाशक है और स्वयं दृश्य दृश्याभाव स्वरूप है परंतु पहले दृश्य का निषेध होना और दृश्याभाव से उपलक्षित स्वयं प्रकाश सर्वावभाषक संबित को जानना और ये स्वयं अनुभव स्वरूप नारायण दृश्य भाव करके दृश्य द्रिश्य का निषेध करके उससे उपलक्षित निर्विषय जो संबित है संवेदन है स्वयं प्रकाश है उसको जानना तो इसी से बताया कि चित्तम निर्विषय नित्यम असंगम तेन की तो बोले भाई ये जो निर्विषय संबित है ये जो दृश्य और दृश्याभाव से विलक्षण संबित है ये संबित चित्त नहीं है ये तो निर्विषय असंग ब्रह्म है क इसीलिए सविषय चेतन को सविषय चेतन को चित्त बोलते हैं और निर्विषय चित्त को चेतन बोलते हैं चित्त और चित्त एक डबल का आये हो है ना? और एक आधे त का है और एक पूरे त का होता है बला ये तीन प्र माने जिसमें त हलंत हल है हलंत चित्त शब्द है ना और एक अदंत चित्त शब्द और एक अकारांत होने पर भी अदंत होने पर भी डबल त वाला चित्त शब्द है ना तो चित्त जो है एक त वाला वो तो चित है संचित है ना प्रचित उपचित परिचित है ना परिचिता में जो चित है संचिता में जो चिता है एक तो वो है वो तो कहते हैं ढेर को राशि को ची चे, चैने धातु से ततय होके वो चित शब्द बनता है और जो हलंत चित है ना वो चिति संज्ञाने से चेतती इति चित वो चेचने से भी बनता है दुख का आगम होने पर परंतु यहाँ चेतती इति चित स्वयं प्रकाश जिसको चित बोलते हैं स्वयं प्रकाश को और चित्ता क्या है का वो चित धातु से फिर तो प्रत्यय हुआ है बोला तो दृश्य की अनेकता से चित्त में वृत्तियों की अनेकता मालूम पड़ती है वो चित्त है चित्त है उसमें भूत की स्मृति चित्त में भूत की स्मृति भरी हुई है और हलंत चित्त में भूत की स्मृति और भविष्य की कल्पना नहीं है और चित जो है वो संस्कार है उसमें हो संचिता है नारायण तो, तो संस्कार रूप है और संचित कर्म जैसे बोलते हैं ना संचित कर्म का विशेषण होता है और चित्त तो कर्म संस्कार से संस्कृत चित्त का वाचक होता है बोला और चित्त जो है वो स्वयं प्रकाश चित्त धातु का बोधक है तो चित्तम निर्विषयम विषय का निषेध करके विषय के अभाव से उपलक्षित जो चित्त वो चित्त तो अज है ब्रह्म है तो निर्विषयम से जड़ का संग काट दिया हो और नित्यम से काल का संग काट दिया अविनाशी और असंगाम कहीं जाकर किसी के साथ चिपक जाता हो ऐसा नहीं उसमें आना जाना नहीं देशांतर में अवस्थित कोई विषय नहीं है कालांतर में अवस्थित कोई विषय नहीं है और प्रत्यक्ष भी कोई विषय नहीं है देश काल और वस्तु की कल्पना से मुक्त जो चित्त वो साक्षात ब्रह्म है हमारे मन का ही नाम ब्रह्म है इस ज्ञान का ही नाम ब्रह्म है मन ही ब्रह्म है ऐसे समझो मन ही माया मन ही ब्रह्म है न कब विषय कल्पना विषय कल्पना वाला मन माया है है ना और विषय कल्पना से मुक्त मन ब्रह्म है इसी से मन से ही वेद्मा चित्त तो निर्विशय तेन जोस्ति कल्पित संवृत्तिया परसौ परतंत्रा संवृत्तिया सियास्ति पर अ प्रश्न ये हुआ कि यदि तुम निर्विषय होने पर चित्त को असंग बताते हो तो चित्त में कोई विषय ही न रहे चित्त में कोई काल ही न रहे चित्त में कोई संस्कार ही न रहे तब चित्त ब्रह्म है यदि ऐसा कहते हो तो ऐसा चित्त तो कभी होगा ही नहीं है ना चित्त को चित्त ज्ञान को ज्ञान तब कहते हैं भाई जब प्रकाश है है ना न प्रकाशे तो जड़ भावापन्न तो अब यह प्रश्न हुआ कि निर्विषय चित्त ब्रह्म है तो समाधि इसका अर्थ हुआ समाधिस्थ चित्त ब्रह्म है परंतु जिसको समाधि कहते हैं वो भी विषय है क्यों कि समाधि एक काल में होती है कि कालातीत में होती है पांच मिनट तक समाधि लगी अंतरदेश में प्रवेश हो करके समाधि लगी है ना? विषया भाव में स्थित हो करके समाधि लगी है न अंतरदेश में स्थिति का नाम समाधि है है ना? एतावत काल पर्यंत निर्बीज निर्विकल्प अवस्था का नाम समाधि है असम प्रज्ञात अवस्था का नाम समाधि है है ना? और विषय रहित अवस्था का नाम समाधि है तो फिर समाधि काल में ब्रह्म और व्यवहार काल में बोले चित्त और चैत्य जीव तो प्रेक्षावान पुरुष जो होता है बुद्धिमान पुरुष जिसकी नजर तेज है वो प्रेक्षावान उसको कहते हैं जिसकी नजर तेज है प्रकृष्टा इच्छा प्रेक्षा तदवार जिसकी जांच पड़ताल है ना, निदिध्यासन, मनन की शक्ति जिसकी बड़ी विलक्षण है श्रवण में मनन में निदिध्यासन में जो विलक्षण पुरुष है अब बोले भाई उसके लिए ये बात नहीं है ना समाधि तो विषय है कितनी बार ये प्रश्न हुआ समाधि जो है वो कर्म का फल है कि नहीं बहिरंग कर्म का फल न होए तो अंतरंग कर्म का फल तो मान नहीं पड़ेगा और प्रवृत्ति कर्म है तो निवृत्ति का कर्म नहीं है चलना कर्म है तो जैसे आगे चलना कर्म है तो पीछे चलना कर्म नहीं है क्या तो मन का विषय की ओर जाना ये प्रवृत्ति है तो आत्मा की ओर लौटना ये जो निवृत्ति है ये क्या कर्म नहीं है प्रवृत्ति भी कर्म है निवृत्ति भी कर्म है तत्वज्ञ न प्रवृत्ति प्रधान होता न निवृत्ति प्रधान हो वो प्रवृत्ति और निवृत्ति में सम होता है तब प्रश्न ये है कि केवल समाधि दशा में निसंकल्प दशा में निर्विकल्प दशा में निर्विषय दशा में निर्वृत्तिक दशा में तो ब्रह्म है और बाकी दशा में क्या है बोले एक शास्ता है आप जानते ही हो शासन करने वाला बाहर भी होता है भीतर भी होता है बाहर का शास्ता गुरु है भीतर शास्ता अंतर्यामी है अंत प्रविष्ट शास्त्रा जना शंकराचार्य भगवान कहते हैं न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा ये तो है ही नहीं अंत प्रविष्ट शास्त्रा जना और ये तो गिनोबिव्यति ही असमार्थ योगी लोग इससे डरते हैं एक को भोग की आदत पड़ जाती है कि जीव से खाएं तब मजा आएगा और एक को आंख बंद करने की आदत पड़ जाती है कि आंख बंद करें तब मजा आएगा लेकिन अपनी अपनी आदत में दोनों इतने बध जाते हैं कि आंख बंद करने वाले को खुली आंख से मजा नहीं आता और खुली आंख से देखने वाले को आंख बंद करने वाले करने पर मजा नहीं आता ये तो दोनों अपने आदत से आदत्तम स्वीकृतम नारायण अपने आदान से अपने चित्त के आग्रह से ये बद्ध ऐसे करने पर मजा आवे वैसे करने पर मजा आवे अपने मजा को अपने मजा को बांध देना है ना? ये चित्त के संस्कार हैं वो, ये आग्रह हैं इसी से ये आसिक लोग जो है ना दुनिया में वो दुखी रहते हैं आसक्त दुनिया में जितने आसक्त लोग हैं वो दुखी रहते हैं क्यों क्योंकि उनको तो एक तरह की वही चीज मिले तब सुखी होंगे है ना कढ़ी मिले तब खाने का मजा आवे और दाल मिले तो ना आवे खीर मिले तो भोजन का मजा आवे और छाछ मिले तो ना आवे इस तरह से जिन्होंने अपने आप को संसार के किसी भाव में बांध दिया है वे आग्रही लोग ही संसार में दुखी हैं आदती लोग समझो बांध पड़ गई आदत पड़ गई आदती लोग जो हैं तो वो दुखी हैं तो ये देखो इस तरह से यदि कोई विषय का मटिया मेट करके सुखी होगा तो असल में वो उसकी प्रकृति उस आदमी की क्या है बता रहे एक आदमी हो बड़ा दुखी था गांव तो उससे एक दिन बातचीत की कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो तो उसने कहा कि महाराज गांव में हमारा एक दुश्मन है जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते अरे बाबा वो अपने घर में जीता है तुम अपने घर में जीते हो है ना उसको जीने दो तुम्हारी क्या बिगड़ती है उससे बोले ना ना महाराज हम आला उदल पड़े हुए हैं है नापने है? सुना ही होगा के जीवन को धिक्कार जाके आगे है ना न हाँ, जाके दुश्मन समूह बैठे हैं ताके जीवन को धिक्कार जिसका दुश्मन उसके सामने आके बैठ जाए उसकी जिंदगी को धिक्कार अब महाराज जो दुखी तो अगर ब्रह्म की भी यही यही ये यह जो द्वेषी प्रकृति के लोग हैं ना ये द्वेषी प्रकृति हुई ना प्रकृति में द्वेष हुआ ना जाके आगे दुश्मन बैठे ताके जीवन जाके समूह दुश्मन बैठे ताके जीवन को दिक्कत अभी क्या हुआ द्वेशी प्रकृति हुई तो ये जब ब्रह्म भी हुए पड़ते है ना तो इनकी प्रकृति वही की वही बनी रह गई कि हमारे सामने अगर दृश्य रहेगा तो हमारे ब्रह्म पने को धिक्कार तो है <laughs> ऐसा द्वेशी ब्रह्म है ना? ऐसा द्वेशी ब्रह्म है ना? ब्रह्म की प्रकृति न द्वेष की है न राग की है बोला वो न तो किसी को अपने सामने से हटाना चाहता और न तो किसी को अपने सामने पकड़ करके रखना चाहता है ना उसकी प्रकृति जो है वो सम है उसकी प्रकृति असंग है उसकी प्रकृति असंग है ब्रह्म की ये प्रकृति है लेकिन द्वेषी प्रकृति के लोग बोले कि जब तक दृश्य रहेगा तब तक ब्रह्म कैसे तो महात्माओं ने भी बड़ी अच्छी इसकी तरकीब निकाली हो है ना? बोले ये देखो तुम कमरा बंद करके बैठो और आख बंद करो बोला और अपने मन को हृदय गुहा में ले जाओ कमहराज यहाँ तो नहीं जाता है का चले जाओ हिमालय में है ना बैठ के अपने मन को गुफा में ले जाओ सचमुच तुम लोगों में रहने लायक नहीं हो ये ध्यान धारणा का जो उपदेश है न वो ऐसी लोगों के लिए है आप बुरा नहीं मानना बिल्कुल सच्ची बात कहते है न ये जिसकी प्रकृति में द्वेष है दृश्य से द्वेष है उसके लिए धारणा ध्यान के द्वारा है ना दृश्य के निवारण का उपदेश है तो जोस्तिकल्पित समृत्तिया परमार्थेन नास्तौ परतंत्राभि संतिया सियात नास्ती परमार्थतः दो तरह से ये दृश्य दिखाई पड़ता है ना एक तो अपने स्वरूप का अज्ञान होने से ये दृश्य सच्चा मालूम पड़ता है हैं? और एक गुरु लोग जो हैं, ये गुरु घंटाल लोग महाराज कल्पना करने वाले है ना ये क्या करते हैं कि जिसके अंदर जैसा रोग रहता है उसके लिए वैसी कल्पना करके बता देते हैं जो मूर्खता में फंसा हुआ है उसके लिए गुरु की जरूरत है कि नहीं है उसके लिए शास्त्र की जरूरत है कि नहीं है उसके लिए शिक्षा की जरूरत है कि नहीं है तो जो हजार हजार द्वैत में फंसा हुआ है उसके लिए प्रमाता प्रमाण प्रमेय के द्वैत की कल्पना करके विवेक करो ये प्रमेय है विषय है ना ये प्रमाण है इंद्रियां, अंतकरण और बहिकरण ये देखो प्रमाता है जीव तो उनके लिए हजार हजार द्वैत को तीन विभाग में बांट दिया तो गुरु ने उनकी भलाई की, की उनकी बुराई की वो तो हजारों द्वैत में फंसे हुए थे हजारों द्वैत में फंसे हुए थे गुरु ने उसकी भलाई की तो ये कल्पित द्वैत हुआ ना ये कल्पित द्वैत जो होता है वो अज्ञान का निवर्तक होता है ना अज्ञान के निवर्तन निवृत्ति में सहायक होता है ना तो ये गुरु शास्त्र के द्वारा जो कल्पित द्वैत है ये साधक द्वैत है बाधक नहीं है पर परमार्थ दृष्टि से वो नहीं है वो बोले जब तक गुरु है शास्त्र है चेला है तब तक भला ब्रह्म कैसे नारायण गुरु भी है ब्रह्म है चेला भी है ब्रह्म है शास्त्र भी है ब्रह्म है क्योंकि ये तो कल्पित, कल्पित समृद्धि से कल्पित समृद्धि से है ना समृद्धि माने व्यवहार संवरण संवरण माने आवरण की दशा में जो साधक कल्पना की गई है अच्छा और दूसरी बात ये हुई कि एक तो अपने स्वरूप के अज्ञान से प्रपंच में नानात्व की भ्रांति और एक उस नानात्व की भ्रांति के निवारण के लिए गुरु शास्त्र आदि के द्वारा कल्पित युक्ति इन दोनों से द्वैत नहीं होता है मन इसका अभिप्राय यह है कि परमार्थ दृष्टि से विषय दिखते हुए भी दृश्य दिखते हुए भी इंद्रियां मालूम पड़ती हुई भी अंतःकरण मालूम पड़ता हुआ भी और प्रत्येक शरीर में अलग अलग प्रमाता मालूम पड़ते हुए भी है ना? और विषय भी प्रतीत होते हैं इंद्रियां भी प्रतीत होते हैं प्रत्येक शरीर में अलग अलग प्रमाता भी प्रतीत होते हैं परंतु प्रतीत होते हुए भी है तो ना? ये कल्पित समृत्ति से प्रतीत होते हैं अपने स्वरूप के अज्ञान से अथवा अज्ञान के निवारण के लिए कल्पित व्यवहार से इनकी प्रतीति होती है तत्व दृष्टि से परमार्थ दृष्टि से ये नहीं है भोले बाबा कल्पित से अकल्पित का कहीं ज्ञान होता है हम कैसे परछाई से आदमी का ज्ञान होता है कि नहीं है? में जो तस्वीर है उससे अपनी नाक पर तिल है कि नहीं है इसका पता चलेगा कि नहीं पानी में जो परछाई दिखती है उससे आदमी का पता चलता है कि नहीं आकाश में जो नीलिमा है उससे आकाश की विशालता का पता चलता है कि नहीं तो कल्पित मिथ्या वस्तु जो है वो सत्य की प्रतिपत्ति में सत्य के ज्ञान में सहायक होती है बोला इसलिए जो स्तिकल्पित समृत्तिया परमार्थेननास्तित जो उपाय ब्रह्म ज्ञान के उपाय के रूप में कल्पित जो श्रवण मनन निधि है है ना श्रवण की दृष्टि से वेद है मनन की दृष्टि से बुद्धि है निधि ध्यास की दृष्टि से स्थिरता है तो कल्पित साधन की दृष्टि से वे सब के सब होने पर भी है ना और प्रतीत होते रहने पर भी मालूम पड़ते रहने पर भी परमार्थ दृष्टि से परमार्थ दृष्टि से वो नहीं हैं, अर्थ के परम रूप में वे नहीं हैं, है ना हम श्रवण करते हुए भी श्रोता नहीं है मनन करते हुए भी मनता नहीं है निधिध्यासन करते हुए भी निधिध्यासिता नहीं है समाधि लगाते हुए भी और नारायण समाधिस्थ नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि निर्विषय बनाकर कृत्रिम निर्विषयता उत्पन्न हो करके तब कोई निर्विषय नहीं होता क्योंकि निर्विषयता जो उत्पन्न की जाएगी ना वो तो कृत्रिम होगी तो कृत्रिम निर्विषयता उत्पन्न करके कोई निर्विषय नहीं होता ज्यो का त्यो रहता हुआ निर्विषय है अब प्रश्न ये आया तो परमार्थ में तो नहीं है और मालूम पड़ता है कि इसे कोई हानि नहीं है तो परतंत्राभिसंवृत्त्या सियाति परमार्थत बोले भाई कई चीजें तो दूसरे सिद्धांतों में न्याय में वैशेषिक में मीमांसा में है ना अलग अलग न्याय ने कहा वैशेषिक ने कहा कि परमाणु ही है सांख्य योग ने कहा प्रकृति है पूर्व मीमांसा ने कहा कर्म है है ना और जैनों ने कहा पुद्गल है नारायण द्रव्य अद्रव्य जीव अजीव दो प्रकार के द्रव्य है पर्याय पृथक है द्रव्य पृथक है बौद्धों ने कहा विज्ञान है अथवा शून्य है बोले ये सब बातें जो हैं वो परतंत्र जो है ना परतंत्र दूसरे जो विचारक हैं वे दूसरे विचारक भी हमारे मददगार हैं ये नहीं समझना कि हानिकारक हैं वो भी अपनी अपनी भूमिका में रह करके अपनी अपनी सीढ़ी पर रह करके हमारी मदद करते हैं हो जैसे कहीं सौ सीढ़ी चढ़ना हो और पांच पांच सीढ़ी पर एक एक स्वयंसेवक खड़े होए है ना और हाथ पकड़ के नीचे से ऊपर कर देते हो तो वो तो हमारे मददगार हैं लेकिन यदि उसमें से कोई स्वयंसेवक हाथ पकड़ के रोक लेके अब आगे मत बढ़ो तो है ना तो ये तत्तन मत में आग्रह हो जाना है ना और वहीं रुक जाना ये उन्नति में बाधक है और उन उन मतों में हो करके उन उन मतों के पार जा करके उनके अभाव से उपलक्षित है ना मति के अभाव से उपलक्षित मत के अभाव से उपलक्षित है ना मति और मत दोनों के अभाव से उपलक्षित मतम तस्य मतम मतम यश्य नस्या मतम तस्य मतम मती का कर्म भूत नहीं मती का अधिष्ठान भूत जो तत्व है वहां पहुंचने में वो सहायक हैं। तो परतंत्राभिसंवृत्त्या दूसरे दूसरे पर शास्त्र के व्यवहार की रीति से उन उन पदार्थों की सिद्धि होती है माने जब वेदांती भी ये सिद्ध करने लगता है कि कर्म का संस्कार होता है तो वो स्वतंत्र की रीति से नहीं सिद्ध करता हो पूर्व मीमांसक की रीति से सिद्ध करता है जब वो भी शून्य की सिद्धि निष्प्रपंचता की सिद्धि करने लगता है तो वेदांत की रीति से नहीं सिद्ध करता वो निष्प्रपंचता बौद्ध रीति से सिद्ध करता है तो ठीक है है ना जब वो स्वर्ग नरक आदि की सिद्धि करने लगता है तब वो पुराण दृष्टि से उसको सिद्ध करने लगता है परतंत्र की दृष्टि से लोक कल्याण के लिए उनको सिद्ध करते हैं लेकिन परमार्थतः वेदांत की जो दृष्टि है अर्थ का जो परम स्वरूप है का वहां ये सब बात नहीं है क्यों कि किसी भी वस्तु का लक्षण सृष्टि में बनाए बनता ही नहीं है तो लक्षण बनाओ तो लक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे ये दो फूल है ना तो इसमें एक बड़ा है एक छोटा है हैं? तो ये दोनों तो हैं कुमुद के ही फूल कुमुदनी दोनों परंतु एक दूसरे से अलग हैं, तो एक बोलना पड़ेगा एक दाहिने है तो किसके दाहिने है? बाएं वाला सिद्ध हो जाएगा तब ने दूसरा दाहिने होगा कब बोले दूसरा बाएं है तो दाहिने वाला सिद्ध हो जाएगा तब ने दूसरा बाएं सिद्ध होगा है कोले एक छोटा है पहले इससे बड़ा होए तब ने छोटा सिद्ध होगा दूसरा बड़ा है कब पहले छोटा होए तब ने सिद्ध होगा तो आप इन दोनों का लक्षण बनाओ कि दोनों का क्या लक्षण है कि एक दाहिने हाथ में है एक बाएं हाथ में